संत शेखर कलिपावनावतार सीता श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री लक्ष्मण जी की वंदना करते हुए यह पावन पंक्तियां श्री रामचरितमानस में लिखते हैं जिनका आशय है कि मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना कर रहा हूँ श्री लक्ष्मण जी शीतल है सुंदर है भक्तों को सुख देने वाले स्वभाव से शीतल स्वरूप से सुंदर स्वभाव शीतल है भाव भक्तों को सुख देने का है भगत सुखदाता श्री राघवेंद्र की कीर्ति पताका भक्तों के हृदयाकाश में फहराने के लिए जिन लक्ष्मण जी का चरित्र सुदृढ़ दंड के समान है हजार मुख वाले शेष भगवान ही भूमि का भय हरण करने के लिए श्री लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित हुए हैं गुणों के भंडार कृपा के समुद्र सुमित्र नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदैव प्रसन्न रहे धन्य है श्री लक्ष्मण जी आपको ऐसे भक्त मिल जाएंगे जो भगवान के बिना रह लेते अर्थ क्या हुआ भगवान भले ही बैठे रहे पर उन्हें कोई हैरानी नहीं होती कि भगवान का भोग लगा कि नहीं भगवान की आरती हुई कि नहीं भगवान की पूजा हुई कि नहीं आ? जिनका जीवन पूजा पाठ से जुड़ा नहीं है वे भले ही भगवान को मानते हो पर ऐसे हैं कि जो भगवान के बिना रह लेते हैं एक दूसरी श्रेणी है उनकी एक श्रेणी तो यह हुई कि भगवान को मानते तो हैं पर भगवान के बिना रह लेते हैं दूसरी श्रेणी उनकी है जो भगवान के बिना नहीं रह पाते वो कहते हैं कि भाई भगवान की पूजा के बिना तो हम जल भी नहीं लेंगे अभी भगवान भगवान की पूजा करनी है आरती करनी है, उसके बाद अब भगवान को शयन करा के फिर विश्राम करेंगे भगवान को भोग लगेगा तब प्रसाद पाएंगे तुम ही निवेदित भोजन करहीं प्रो प्रसाद भूषण धरही भगवान को अर्पण करके प्रसाद बुद्धि से सब स्वीकार करेंगे तो एक भक्त वे हैं जो भगवान के बिना रह लेते हैं ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे बल्कि संख्या उन्हीं की ज़्यादा मिलेगी जो भगवान के बिना रह लेते हैं पर दूसरे वे हैं जो भगवान के बिना नहीं रह पाते लेकिन आप उसकी कल्पना करो उस भक्त की क्यों? वे तो मिल जाएंगे जो भगवान के बिना नहीं रह पाते पर ऐसे भक्त कहां मिलेंगे जिनके बिना भगवान न रह पाते हों भगवान जिनके बिना न रह पाते और ऐसे भक्त अगर कोई हैं तो बंदों लक्ष्मन पद जल जाता श्री राम जी सबके बिना रह लेते हैं दुखी भले ही हो भरत जी के बिना भी चौदह वर्ष रह लेते हैं यद्यपि कृपा सिंधु प्रभु हो दुखारी दुखी होते हैं जब जब राम अवध सुधि कर तब तब बारी विलोचन भरही सुमिर मात पितु परिजन भाई भरत जी की दशा का स्मरण करके श्री राघवेंद्र अत्यंत विहवल हो जाते हैं कहते भी हैं भरत दशा सुमिरत मुष कल्प समझात भरत जी के बिना उनको एक क्षण एक कल्प के समान बीतता है कठिनाई है लेकिन भरत जी के बिना रह लेते हैं भरत जी का वियोग सह लेते हैं श्री दशरथ जी के बिना भे अति विकल धीर धुर अति विकल हुए पर रह लिए। श्री सीता जी का विरह हुआ तो राघवेंद्र अत्यंत तो दुखी है लेकिन फिर भी सह लेते हैं सुधीनता सीता कह पाई और आप आश्चर्य करेंगे कि सबके बिना राम जी रह लेते हैं चाहे सीता जी का वियोग हो चाहे भरत जी से दूर रहना पड़े चाहे पिताजी का देहावसान हो अयोध्या से दूर रहना पड़े रह लेते हैं राम जी लेकिन एक लक्ष्मण जी ऐसे हैं कि जिस दिन लक्ष्मण जी मूर्छित हुए एक दिन उस दिन भगवान ने कह दिया लक्ष्मण जथाप बिनु खगयती दीना जैसे पंख के बिना पक्षी मणि के बिना सर्प लक्ष्मण ऐसी दशा मेरी तुम्हारे बिना होगी लेकिन होगी कब जो जड़ देव जियावे मोहि अगर बावले विधाता ने मुझे जीवित रखा तो लक्ष्मण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा और कह भी दिया कि वानर तो चले जाएंगे गिरि कंदराओं में गिरी कानन जई हैं सब वानर और प्रभु आप श्री लक्ष्मण मूर्छा के समय राम जी कहते हैं हों अनुज संघाती मैं भाई के साथ जाऊंगा पर प्रश्न एक है हो यह कहा विभीषण की गति रही सोच भरी छाती यह श्री राम है तो इस प्रसंग से यह पता लगता है कि राम जी लक्ष्मण जी के बिना नहीं रह पाते हैं और जब लीला संवरण का समय आया तो लक्ष्मण जी पहले विदा हुए हैं फिर श्रीराम नहीं रह सके तो लक्ष्मण जी ऐसे भक्त हैं कि जिनके बिना भगवान नहीं रह पाते अच्छा क्यों इसलिए कि आप का हाथ न हो तो आप दुखी तो होंगे पर रह जाएंगे नेत्र न हो तो दुखी होंगे पर रह जाएंगे ना कट जाए भगवान ना करे कि किसी की कटे <laughs> लेकिन अगर कट जाए तो कितने ही परेशान हो पर फिर भी बने रहेंगे जीवित बने रहेंगे अच्छा एक बात है नाक चली जाए तो बने रहेंगे कान चला जाए तो बने रहेंगे हाथ चला जाए तो बने रहेंगे पांव चला जाए तो बने रहेंगे पर प्राण चला जाए तो नहीं रह सकते इसलिए मुझे लगता है कि श्री भरत जी दशरथ जी जानकी माता और जितने पात्र हैं ये प्रभु से अभिन्न हैं उनके अंग हैं लेकिन लक्ष्मण जी तो राम जी के प्राण हैं इसलिए राम जी लक्ष्मण जी के बिना नहीं रह सकते लक्ष्मण पद जल जाता प्राण अच्छा एक बात और है आप कहेंगे कि प्राण है तो परवाह कहां करते हैं राम जी अच्छा परवाह करते कभी नहीं दिखते ना बल्कि ये और कहते हनुमान जी मिले तो देखते ही कहा तुमम प्रिय लक्ष्मण थे दूना हनुमान जी से कहा कि आप अपने मन में यह संकोच न करें कि हम आपको नहीं चाहते हैं। हम आपको इतना चाहते हैं कि आप हमें लक्ष्मण से दुगने प्रिय होना तो अगर राम जी लक्ष्मण जी को अपना प्राण मानते हैं तो प्राण की इतनी उपेक्षा नहीं उपेक्षा नहीं है भरोसा है हम लोग भी तो करते हैं जो मिल जाए उसी से कहते आ आप तो हमें प्राणों से अधिक प्रिय हो जबकि सच ये नहीं है अच्छा एक से कहें तो कहें दिन में बीस तीस से कह देते हैं जो मिला उसी से तुम तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो तब तक दूसरा मिला प्राणों से ज्यादा प्रियोग तीसरा मिला प्राणों से ज्यादा प्रिय ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण नाराज नहीं होते ये बात सुनकर और नहीं प्राण नाराज हो जाएगा हमसे ज्यादा प्रिय मिल गए तो इन्हीं को रखो अब हम जा रहे हैं और अगर एक भी घटना ऐसी घट जाए तो दूसरे दिन से कोई कहेगा नहीं लेकिन व्यक्ति का भरोसा है कि प्राण हमारे प्राण हैं वे बुरा नहीं मान सकते और इसीलिए राम जी लक्ष्मण जी पर इतना भरोसा रखते हैं कि जैसे प्राण से अधिक किसी पात्र को प्रिय बताने पर प्राण बुरा नहीं मानते इसी तरह लक्ष्मण जी राम जी के प्राण हैं उनसे अधिक वे किसी को भी प्रिय बता दें तो लक्ष्मण जी बुरा नहीं मान सकते वे तो भगवान के साथ हैं इसलिए बंदों लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता अच्छा एक और अद्भुत बात लक्ष्मण जी राम जी के प्राण है और एक घटना सुनो ये जो मेघनाथ ने बाण का प्रहार किया गीतावली रामायण के अनुसार मेघनाथ ने बाण का प्रहार लक्ष्मण जी पर नहीं किया था विभीषण जी पर ये ये भ्राताद्रोही है। वो जी पर मेघनाद ने बाण का प्रहार किया तो श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत लागत सांग विभीषण ही पर सी पर आप भय विभीषण जी के हृदय पर देखा कि मेघनाद के बाण की चोट लगने वाली है तो विभीषण को पीछे कर दिया खुद आगे हो गए और छाती पर चोट लगी लक्ष्मण जी के बाण की मूर्छित हुए लक्ष्मण जी पर लक्ष्य तो विभीषण जी को बनाए हुए था मेघनाद अपने बाण का जब मूर्छा मुक्त हुए श्री लक्ष्मण जी तो राम जी ने पूछा कि विभीषण के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार हो विभीषण से तुम्हारा क्या संबंध है बल्कि सही बात तो यह है कि विभीषण से तो तुम्हारे विचार ही नहीं मिलते और विचार नहीं मिलती तो मित्रता कहां हो सकती है क्योंकि विभीषण जी कहते हैं कि समुद्र को सुखा डालो बाण चलाओ कौन कहते हैं लक्ष्मण जी कि बाण चलाओ और समुद्र को सुखा डालो और विभीषण जी कहते हैं कि हाथ जोड़ो प्रार्थना करो रास्ता मांगो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण याद है मैं बड़ी कठिनाई में पड़ गया था कि अब मैं क्या कहूं क्योंकि विभीषण जी कह रहे थे विनय करिए सागर सन और लक्ष्मण तुम कह रहे थे सोखिए सिंधु करिए मन रोसा तो राम जी ने बड़ी कुशलता से एक बात कही ना तो यह कहा कि मैं विनती करने जा रहा हूं ना यह कहा कि धनुष पर बाण चढ़ा के समुद्र को सुखा रहा हूं बोले क्या यही बोले ऐसे ही करो धरव मन धीरा ऐसे ही करूँगा धीरज रखो विभीषण जी बोले कैसे तो भगवान विभीषण जी की तरफ देख कहते हैं ऐसे ही करो धरो और जब लक्ष्मण जी की तरफ देख तो लक्ष्मण जी का प्रभु क्या फैसला हुआ राम जी धनुष की मुद्रा बना के बताते ऐसे ही करो धरो भगवान ने तो कहा कि लक्ष्मण तुम्हारे विचार ही नहीं मिलते और जिससे विचार न मिलते हो उससे इतना लगाओ उसके प्राणों पर संकट हो तो अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाओ यह बात तो हमें समझ में नहीं आई बड़ी सुंदर बात कही लक्ष्मण जी ने प्रभु हमें विभीषण जी से कोई लेना देना नहीं उनसे हमारे विचार ही नहीं मिलते उनसे मित्रता नहीं और हमें तो आपके अलावा किसी से कोई मतलब है ही नहीं तो हमारे अलावा किसी से कोई मतलब नहीं तो विभीषण जी के लिए प्राण देने क्यों गए लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए मुझे केवल एक बात याद रही जब श्री विभीषण जी शरण में आए तो सब ने विरोध किया सुग्रीव जी ने किया लेकिन आपने कहा था कि विभीषण अगर मेरी शरण में आए हैं जो सभीत आवासरनाई प्राण की आपने कहा था कि विभीीषण जी भयभीत होकर अगर मेरी शरण में आए हैं तो मैं उन्हें प्राण की तरह रखूंगा तो विभीषण जी को आपने अपने प्राण की तरह समझा प्राण की तरह रखूंगा और लक्ष्मण जी ने कहा कि जैसे ही बाण मेघनाद ने विभीषण जी की ओर छोड़ा तो मुझे लगा कि यह बाण विभीषण जी पर नहीं यह तो राम जी के प्राण पर लग रहा है तो प्रभु आपके प्राण पर बाण की चोट मैं कैसे सहन कर लेता इसलिए मैंने कहा कि मेरे प्राण जाएं तो जाए पर राम जी जिन्हें अपना प्राण समझते हैं उनके प्राण बच जाए भगवान ने जब यह बात सुनी सजल विलोचन हो गए श्री राघवेंद्र अपने अनुज को हृदय से लगा लिया लक्ष्मण सचमुच भगवान के प्राण है तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान जिनके बिना ना रह पाते हों बंद हो लक्ष्मण पद जल जाता शीतल भगत एक दिन की बात सुनाए श्री अवध में ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि श्री राम वन जाने के लिए तैयार हो गए तब सी का भेस धर के भगवान चल पी का भेष धर के धर के भगवान चल पड़े तपसी में अनाचार आरंभ हुआ है दुख भरा प्रारब्ध प्राणियों का प्रारंभ हुआ है भरे नीर से नयन सभी के वहीं गड़े थे बलकल बसन लपेटे राघव जहां खड़े थे अवनी अवनी सुता भी सी सहनशील बन बैरागिन बन पतिव्रता चल पड़ी आज बन श्री राम जी श्री जानकी माता बन जाने को तत्पर पर उसी समय समाचार जब लक्ष्मण पाए प्याकुलदन उठे धार श्री लक्ष्मण जी को समाचार मिला भगवान श्री सीताराम जी वन को जा रहे हैं अत्यंत व्याकुल हुए और बिलखते हुए श्री राम जी के पास आए अब यहां श्री तुलसीदास जी महाराज अद्भुत चित्र खींचते हैं लक्ष्मण जी आए तो पर क्या कुछ बोल पाए जो लक्ष्मण जी ऐसा बोलते हैं कि बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर दे पर आज राम बिलो की बंधु कर जोरे राम भिलो लो राम जी को देखकर कर लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ नेत्र सजल हो गए आंसू बरस रहे थे वाणी तो नहीं पर नेत्रों का पानी बरसने लगा रघुनंदन के सामने श्री लक्ष्मण जी हाथ जोड़े खड़े हैं राम जी ने कहा लक्ष्मण लक्ष्मण क्या बात है बोलो ना, कुछ तो बोलो कुछ कहना है लक्ष्मण जी बोले कहना कुछ नहीं बस देखना है क्या किसी को बुरा ना भला देखना है और हमें तो तेरा फैसला देखना है मोसन का कहव रघुना था लखी भवन की नहीं है साथा लखी हई भवन की नहीं है साथा मोसन का कहव रघु श्री लक्ष्मण मनी मन सोच रहे हैं श्री रघुनाथ जी मुझे भवन में रखेंगे या अपने साथ वन में ले जाएंगे अच्छा देखो भगवान के साथ चलने के लिए तैयारी चाहिए श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख है क्या हजारों मनुष्यों में कोई एक तो उस दिशा में चलने का प्रयास करता है और हजार चलने वालों में कोई एक सफल होता है आसान नहीं है लेकिन जो सबसे अधिक कठिन है वे दो बाधाएं हैं अहमता और ममता ये भगवान के मार्ग पर चलने नहीं श्री तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जीवन कब सुख पावे मैं से आमता मोर से ममता देह में अहमता का भाव गेह में ममता का भाव लेकिन धन्य है लक्ष्मण जी जो बड़ी बड़ी साधना करने के बाद कोई विशिष्ट व्यक्ति अहमता और ममता से मुक्त होता है पर लक्ष्मण जी तो मुक्त हैं ही हाथ जोड़ लिए प्रभु राम विलोक बंधु कर जोरे और तुलसीदास जी कहते देह गेह सब सन तृण तो ऐसे छूट गई अहमता ममता जैसे तृण घास पात रास्ते में पड़े कब निकल गई पता ही नहीं लगता ममता कब चली गई पता ही नहीं लगा श्री तुलसीदास जी कहते कि दो में से एक काम कर ले क्या तुलसी दुए में एक ही खेल छाड़ खेल ईमानदारी से सच्चाई से एक खेल खेले क्या का की ममता खेल हैमता पर तो राम जी से ममता कर लो या ममता का त्याग कर दो राम जी से ममता हो जाए तो हम भक्त तो हो जाएंगे और ममता का त्याग हो जाए तो हम ज्ञानी हो जाएंगे रस रस सूख सरित सर पानी ममता त्याग करहीं में ज्ञानी और भक्त कौन सबके ममता ताग बटोरी मम पद ही बांध बर डोरी तो लक्ष्मण जी ने ममता भी समर्पित कर दी भगवान के चरणों में और अहमता भी समर्पित कर दी भगवान के चरणों में और मानो अहमता ममता दोनों भगवान के चरणों से जुड़ गए और लक्ष्मण जी के इसी अर्थ में दोनों हाथ जुड़ गए राम विलोक बंध कर जोरे देह गेह सब सन तृण तोरे मेरी अहमता ममता आपके चरणों में अब आप की आज्ञा क्या है लक्ष्मण जी के नेत्रों में आंसू हैं अच्छा लक्ष्मण जी बोल क्यों नहीं रहे इसलिए भी नहीं बोल रहे कैसे जल में रहने वाले कई जंतु हैं पक्षी भी जल का आश्रय रहते जल में रहने वाले जंतु भी सभी बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में तै मैं मैं जो कने सुकन है लेकिन क्या मछली को बोलते सुना किसी ने मछली नहीं बोलते और सब मेंढक तो टर्राते ही रहता है लेकिन अगर जल सूख जाए तो ये विकल्प ढूंढ लेते दूसरी जगह चले जाते पंख वाले पक्षी उड़कर चले जाते लेकिन एक बात है मछली बोल तो कुछ नहीं पाती लेकिन जल के बिना रह नहीं पाती मकर उरग दादुर कमट जल जीवन जल गेह पर तुलसी इकले मीन को है साची लो सने जाल परे जल जात वह तज मीन को मोह लेकिन तो भी तुलसी तव जल मन मीन को कबो न छाण तो मछली कह दी जल भले ही हमें छोड़कर लेकिन हम हमारा आश्रय जल है मछली बोल नहीं पाती पर जल के बिना रह नहीं पाती एक व्यक्ति ने अपनी भावना व्यक्त की जो उन्होंने कहा कि मछली का जल से प्रेम तो देखो क्या एक शिकारी गया उसने मछली को जल से निकाला फिर धोने लगा और मछली को खा गया जब मछली को खा गया उसके उसको बार बार प्यास लगे मछली खाने के बाद बार बार प्यास लगे तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो प्रेम से कहते हैं मीन मार पुण्य धोइए और खाए अधिक प्यास और बलेहारी बा प्रेम की के मुँह मीत की आस भरने के बाद भी पानी ऐसा मछली कुछ बोल नहीं पाती लेकिन जल के बिना रह नहीं पाती लक्ष्मण जी भी आज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन राम जी के बिना रह नहीं पा रहे हैं और तुलसीदास जी महाराज यही उदाहरण देते हैं कई न सकत कचु चितवत दीन मीन जनु जलते काढ़े जैसे दीन मछली को किसी ने जल से अलग कर दिया हो आज जल भी जा रहा है और जो जल जा रहा है और श्री सीता जी भी जा रही है राम जी अगर जल की तरह हैं तो श्री सीता जी का गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्ह परम प्रिय खिन्न राम जी जल की तरह तो श्री सीता जी जल की तरंग की तरह तो जहाँ जल वहाँ जल की तरंग क्योंकि तरंग कभी जल से अलग हो नहीं सकती जल और तरंग तो इतने अंतरंग हैं कि अलग अलग दिखते हैं पर अलग अलग हैं नहीं लक्ष्मण जी मछली की तरह पर भगवान ने देखा लक्ष्मण जी बहुत व्यथित हो रहे हैं लक्ष्मण जी ने से राम जी ने कहा कि तुम्हारी भावना को मैं समझ रहा हूं लेकिन इस समय घर में न भरत जी हैं न शत्रुघ्न भवन भरत रिपुसुदन नाही राउ व्रेद मम दुख मन मे राव व्रेद मम दुख मन मोबेगा सा <्याँगा> था ओ सब ही विधि अवध अनाथा ओ सब विधि अवध अनाथा ओ सब विधि अवध घर में भरत शत्रुघुन नहीं है पिताजी वृद्ध है मेरा दुख उनके मन में है अगर मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा लक्ष्मण तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी इसलिए अयोध्या में रहकर कर ये राज्यपथ संभालो जब तक भरत जी ना आए राज्य व्यवस्था देखो ये अयोध्या का राज्य भार संभालो लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं कुछ निवेदन करूं हाँ बोलो लेकिन बड़े भाई की आज्ञा तो माननी चाहिए और छोटे भाई को जो दायित्व दिया जाए वो भार सहन करना चाहिए लक्ष्मण जी बोले आज्ञा तो ठीक है लेकिन मुझसे ये ये राज्य का भार मुझसे नहीं बनेगा भगवान ने कहा क्यों बड़े भाई की आज्ञा छोटे भाई को नहीं माननी चाहिए लक्ष्मण जी बोले जरूर माननी चाहिए पर अंतर भी तो देखना चाहिए कैसे बोले बड़ा भाई बीस वर्ष का हो और छोटा अठारह वर्ष का तो बड़ा भाई कहे भैया ये थैला उठा ले सामने उठा ले और वो अरे भाई साहब आप रहने दो मैं लेकर चलू आप कल्पना करो बड़ा भाई हो बीस वर्ष का और छोटा भाई हो पाँच साल का तो क्या वो छोटे भाई से कहेगा ले उठा थैला चल अरे उम्र भी तो देखो राम जी बोले हम समझे नहीं लक्ष्मण जी ने काम छोटे तो हैं पर कितने छोटे हैं मैं शिशु मैं शिशु मैं तो बालक हूं महाराज और बालकों पर राज्य का भार नहीं डाला जाता शिशु हूं बालक हूं मेरे सिर पर राज्य का भार बन डाले शिशु राम जी ऐसे समय में भी मुस्कुराए लक्ष्मण ये शिशु कब से बन गए लक्ष्मण जी बोले प्रभु सही बात कहें हा हम शिशु बने हैं या आपने बनाया है राम जी बोले हमने कब बनाया लक्ष्मण जी बोले जनकपुर में जब परशुराम जी आए और मुझे फरसा दिखाने लगे और आपको लगा कि ये फरसा चल ना जाए तो आपने तुरंत परशुराम जी के हाथ जोड़े और मेरे लिए आपने जो शब्द कहा बस उसी दिन से मैं शिशु हो गया क्यों आपने कहा था नाथ करिए बालक पर छोहू नाथ ये बालक है इस पर दया करो परशुराम जी बड़े क्रोध में थे बोले ये बालक है देखत छोट खोट नोटा ये देखने में छोटा है बड़ा खोटा है रामजी बोले नहीं बालक है अच्छा ये बालक है रामजी ने कहा और यह भी तो सुन लीजिए कितना छोटा बालक है दूध मुख। ये शुद्ध बच्चा है दुधबुहा इस पर क्रोध न करें अच्छा दुधमु बच्चे की बात विशेषता क्या है उसकी यही विशेषता है वो किसी को जानते ही नहीं दुधमुहा बच्चा वह तो जिस माता की छाती का दूध पान करता है बस केवल उसी को जानता है और किसी को नहीं जानता जैसे दुदवा बच्चा जिस माता की छाती का पय पान करता है केवल उसी को जानता और किसी को नहीं जानता है राम जी के कहने का भाव यह है कि लक्ष्मण उस दुदुहे बच्चे की तरह हैं जो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते मेरे अलावा किसी को नहीं इसलिए इस बालक पर दया करो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु परशुराम जी से तो आप कह रहे थे नाथ करिए बालक पर छोहू और आज उसी बालक से कह रहे हो कि अयोध्या का राज्य भार उठाओ इसलिए स्नेह से आपने बालक की दृष्टि से देखा है तो बालक ही रहने दो ये राज्य का भार मत डालो मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला मंदर की बाल मरा छोटा सा हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत नहीं उठा सकता प्रभु श्री जानकी माता ने राम जी से कहा कि लक्ष्मण कहे तो ठीक रहे राम जी ने कहा अच्छा लक्ष्मण स्मृति तुम्हारी बड़ी अच्छी तब की बात अब तक याद रखी हाँ प्रभु आपने कहा था सो हमें याद है राम जी ने कहा लक्ष्मण लेकिन एक बात मेरी भी सुनो <coughs> क्या हमने जनकपुर में जो कहा था सो तो तुम्हें याद है और तुमने जनकपुर में जो कहा था सो हमें याद है लक्ष्मण जी बोले मैंने क्या कहा राम जी बोले लक्ष्मण तुम भी कह रहे थे जो तुम्हारे अनुशासन पा कंदुक ब्रह्मांड उठा लक्ष्मण तुमने कहा था कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लूं कहा तो हमारी आज्ञा से गेंद के समान ब्रह्मांड उठा रहे थे आज हम ही तो आज्ञा दे रहे हैं कि अयोध्या का राज्य भार उठा लो तो कहते बनेगा नहीं और ब्रह्मांड उठाने की बात कर रहे लक्ष्मण जी ने सोचा कि हाँ लेकिन लक्ष्मण जी तो पढे चतुर हैं बहुत सुंदर बात कही कहा कि देखो प्रभु एक बात है क्या ये बात हमने पहले कही थी कि गेंद के समान ब्रह्मांड उठा तब उठा सकता था परशुराम जी तो बाद में आए और बालक आपने बाद में बना दिया पहले उठा सकते थे ब्रह्मांड बाद में कैसे उठाए अब तो बालक बन गए <laughs> कई बार लोग ऐसे तर्क देते हैं एक आदमी को झूठ बोलने की बहुत आदत बना जहाँ जाए इतनी बड़ा चढ़ा के बात करे तो so उसका साथी जो था वो वो कह गया इतना मत बोला करो अब बोलो तो जरा सोच समझ के तो उसने कहा कि हमको याद नहीं रहती तुम याद दिला दिया करो तो कहा कैसे बोले तुम हल्का सा खांस दिया करो <coughs> तो हम समझ जाया करेंगे कि ज़्यादा बढ़ गई बात एक दिन बैठा था तो सबके बीच में बोला जंगल में गए घूमने अकेले ही थे चालीस फिट लंबा शेर देखा लै चालीस फिट मित्र ने सोचा फिर गड़बड़ गड़बिड़ मित्र बोलो <coughs> सवला दूर से देखा था चालीस लग रहा था पास जाके देखा तीस का तो पक्का था मित्र ने कहा कि ये नहीं चीज भी बहुत होता है हो ही नहीं सकता तो, फिर उसने किया तो फिर बोले हमने सोचा कि नाप कर देख लो सही सही नापा बीस फुट का निकला सो मित्र ने कहा सो क्या बोला बोले अब तो नप चुका है अब कम नहीं हो सकता अब चाहे जितना वह करो तो नप गया अब अब कम नहीं हो सकता अब नप गए तो नप तो लक्ष्मण जी बोले अब बालक बन गए तो बन गए अब नहीं उठा सकते ब्रह्मांड पहले उठा सकते थे राम जी मुस्कुराने लगे अच्छा अच्छा अब फिर लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु प्रसन्न हो रहे हमारी विनोद वार्ता सुनकर तब तो कहा कि प्रभु एक बात है कहा क्या उस दिन मैं ब्रह्मांड उठा सकता था आज अयोध्या का राज्य भार नहीं उठा सकता क्यों उस दिन आप आप साथ साथ थे आज तो छोड़कर जा रहे हैं तो मैं कैसे अयोध्या का भार उठा लू भगवान ने कहा क्यों लक्ष्मण जी ने जो बात कही उसको ऐसी समझने की चेष्टा हम करें कि कर जैसे पंखा कहे कि हम हवा दे सकते हैं बल्ब कहे उजाला दे सकते हैं ट्यूबलाइट कहे कि हम और बढ़िया रोशनी दे सकते हैं और बिजली कहे कि हम जा रहे हैं तो क्या पंखा करे हा? एक सज्जन बोले पंखे के बिना नहीं कुछ हो सकता है बल्ब के बिना कुछ नहीं हो सकता हमका बिजली के बिना एक ने कहा पुरुषार्थ तो प्रमुख है पुरुषार्थ तो करना चाहिए जरूर करना चाहिए लेकिन का फिर कृपा तो एक सज्जन घूमते हुए बोले देखिए अब हम घर बैठे रहते पांव न चलाते तो यहां तक पहुंचते ये पुरुषार्थ की महिमा है हम पांव चलकर आए बैठे नहीं रहे हम आलसियों की तरह नहीं बैठते पुरुषार्थी की तरह चलते हैं यह पुरुषार्थ है हम अपने पुरुषार्थ से पहुंचे हैं अपने पांव से चलकर पहुंचे हमका बात बिल्कुल सही है पाँव चलाना अगर पुरुषार्थ है तो जरूर करना चाहिए लेकिन एक बात सोचो क्या पाँव तो आपके कारण चल रहा था और श्वास किसके कारण चल रही थी यही चलनी बंद हो जाए क्या करे पुरुषार्थ पाँव तो सबके हैं और श्वास चलनी बंद हो जाए तो पाँव हमारे हैं लेकिन पाँव भी तब चलते हैं जब श्वास चलती है और श्वास जिसकी दी हुई है उसकी कृपा का स्मरण करते हुए अपने पुरुषार्थ की सीमा को पहचानना चाहिए अच्छा आज मैं कहीं कह रहा था किसी से कि ये श्वास हमारी है कि हमारे लिए है अगर विचार करके देखा जाए तो ये प्राण हमारे नहीं हमारे लिए हैं और अगर ये श्वास हमारी होती कोई कहे कैसे नहीं हमारी सांस कई बार लोग जब तक हमारी श्वास चल रही है हमारी श्वास हमारी श्वास कहने के लिए जरूर कहो लेकिन सही बात यह कि हमारी नहीं है क्यों नहीं है अगर हमारी होती तो जब मन होता तब लेते नहीं मन होता तो नहीं लेते जैसे कोई कहेगा कि कह, मौन हो रहे हैं हम नहीं बोल रहे हैं क्यों नहीं बोले हमारी बाणी बोले तो बोले न बोले तो ना बोले हमारी आंख देखे तो देखे ना देखे तो ना देखे हमारे कान सुने तो सुने ना सुने तो ना सुने हमारी मर्जी आए तो आए ना आए तो आयतवाए और इसमें कोई सोचेगा हमारी सांस ले तो लें ना ले तो ना ले कई लोग तो इतवार को लेते ही नहीं आज छुट्टी का दिन है पर जिसके कारण ये सब चल रहा है जो प्राणों का भी प्राण है प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम और इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप रहे तो मैं ब्रह्मांड भी उठा सकता हूं और आप छोड़कर जाएं तो अयोध्या का भार भी नहीं उठा सकता इसलिए मेरी महिमा नहीं है महिमा तो आपकी है प्रभु भगवान ने कहा अच्छा ठीक मैं समझ तुमसे राज्य का भार नहीं बनेगा ना बड़ों की बातें हैं तुम बालक हाँ प्रभु तो राम जी ने कहा बात है सेवा कर लोगे तो लक्ष्मण जी ने सोचा आप संग ले जा रहे हैं इसीलिए सेवा की बात कह रहे हैं करने लगे प्रभु सेवा सेवा तो जो बनेगी सो करेंगे पर आप गया तो सो सेवा करेंगे राम जी बोले तो यहीं रहकर गुरु जी की पिताजी की माता की सेवा करो लक्ष्मण जी ने कहा फिर वहीं के वहीं रह गए लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं सेवा तो जरूर करता लेकिन एक एक बात है क्या गुरुपित नितू ज्ञान bah ना गुरुजी को जानता हूं ना पिताजी को जानता हूं ना माताजी को जानता हूं देखो लेकिन लक्ष्मण जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं ये नहीं कहते कि मैं गुरुजी को नहीं मानता कई भगवान को मानने वाले ऐसे भी मिलेंगे आपको जो किसी को मानते ही नहीं अरे भगवान को मानने का ये मतलब है कि माताजी को मत मानो पिताजी को मत मानो भगवान यही आज्ञा देते हैं माता को मानो पिता को मानो गुरुजनों को मानो वेद भगवान कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव लेकिन लक्ष्मण जी जो कहते हैं वह बात अलग है वे यह नहीं कहते कि मैं गुरु जी को नहीं मानता और माता जी को नहीं मानता और पिताजी को नहीं मानता लक्ष्मण जी कहते मैं जानता ही नहीं और बात सही है दुधमुहा बालक जानता ही नहीं लक्ष्मण जी ना गुरु जी को जानते न पिता वो कहते अगर हम जानेंगे तो जरूर मानेंगे पर पहले जाने तो एक वकील साहब थे तो प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दे देते पर फीस लेते थे पुराना जमाना पांच रुपए फीस थी उनकी एक आदमी गया बोले क्यों आप प्रश्न के एक प्रश्न के उत्तर की फीस पांच रूपए लेते हैं, कितने रुपए लेते तो वकील बोला पांच रुपए अच्छा तो अब हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दो वो बोला पहले पांच रुपए निकालो एक तो पूछ चुके तुम तो <laughs> प्रश्न की फीस कितनी लेते वो दे ले बड़ी मुसीबत है दिया उसने तो उसने कहा कि तलाक के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है संधि विच्छेद के लिए आवश्यक शर्त क्या है वकील तुरंत बोला विवाह अरे शादी हो तब तो तलाक होए विवाह हो तब तो विच्छेद होए और बात बड़ी सही है इसी तरह माने तो कोई तब जब जाने तो लक्ष्मण जी कहते हैं हम तो गुरु जी को भी माने माता जी को भी माने पिताजी को भी माने लेकिन हम जाने तो हम तो राम जी के अलावा कुछ जानते ही नहीं इसलिए लक्ष्मण जी अपनी अनजानता स्वीकार करते हैं और हम अभिमान के मारे कहते हैं हम नहीं मानते नु। नु। गुरु जी को किसी को नहीं मानते कई लोग तो कहते हैं कि गुरु जी ठीक है वो तो अपने बनाने चाहिए सबने बना लिए लेकिन कोई खास नहीं है अच्छा कोई ना माने किसी एक आदमी कहता था कि काशी में बड़े बड़े विद्वान जुड़े बड़े बड़े हमको कोई पराजित नहीं कर पाया तो तू क्या जानता है बिना पढ़ा लिखा ना समझ आदमी और तुझे कोई हरा नहीं पाए काशी में बड़े बड़े विद्वान खंडा नहीं कर पाए तुम्हारो क्या बोला बोले नहीं कोई नहीं हरा पाया का क्यों नहीं हरा पाया बोले हमने किसी की मानी ही नहीं, नहीं। कहते रह ना माने तो पर लक्ष्मण जी नहीं मानने वाले नहीं नहीं जानने वाले मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता प्रभु भगवान ने कहा अच्छा ठीक है तो ना गुरुजी को जानते हो न पिताजी को न माताजी को लक्ष्मण जी बोले हाँ प्रभु मैं मैं सही कह रहा हूँ कि मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता राम जी ने कहा कि बड़ी खुशी हुई तब तो तुम्हें जरूर साथ ले चलूंगा लेकिन एक काम करो क्या हमारे साथ चलना है तो एक काम करना पड़ेगा क्या माताजी से आशीर्वाद लिया आज्ञा लिया मांगो विदा मातु सुन जाई आवो बेग चलो बन भाई और लक्ष्मण जी ने जो सुना तो तुरंत चले गए बगनाए ये मा था पगना tha लक्ष्मण जी ने सुमित्रा माता के चरणों में प्रणाम किया लेकिन मन रघुनंदन जान की साधा श्री सीता राम जी के पास लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी माता जी से आज्ञा लेने गए तो राम जी ने श्री सीता जी से कहा किशोरी जी देखा अभी लक्ष्मण जी कह रहे थे कि हम आपके अलावा किसी को नहीं जानते और जब कहा कि जाओ माताजी से आज्ञा ले आओ तो लेने चले गए इसका मतलब है कि जानते हैं ये तो बात सही नहीं है कि नहीं जानते नहीं जानते तो जाते कैसे गए हैं इसका मतलब जानते हैं ये वैसी बात हुई एक वृद्धा माता तांगे में बैठी उसका पोत्र उसके साथ और भी सवार थी तांगे का बैलेंस बिगड़ा बुढ़िया गिर पड़ी गिर गई तो बेहोश हो गई मूड छे। आप सभी सवारियाँ हैं बिचारी बेचारी वृद्धा माता बेहोश हो गई कोई जल की छींटे दे रहा था कोई किसी ने कहा कि डॉक्टर पास में है बुला लो किसी ने कहा कि गाँव में वैद्य जी रहते होंगे उनको बुला लो कोई कहे दवा लाओ कोई कुछ कुछ कहे एक ने कहा कि मिर्गी का दौरा तो नहीं है जूता सुहा अब जिस जिसकी जैसी समझो मूर्छा दूर करने के उपाय बता और बुढ़िया के साथ जो उसका पोत्र था वो बार बार कहे आधा किलो गरम गरम जलेबी ले आओ और उसके मुंह में रस गिराओ जलेबी खिलाओ अभी ठीक होती लेकिन लोग हे पागल वो मूर्छित पड़ी है तू जलेबी की कह रहा है उसकी कोई सुने नहीं लोग कहें डॉक्टर की वैद्य की दवा की हकीम की और वो कहे आधा सिर जलेबी ले आओ आधा किलो जलेबी ले आओ तो जब उसकी किसी ने नहीं सुनी तो जो बुढ़िया बेहोश पड़ी थी वही आंख बंद किए किए बोल पड़ी सब अपनी अपनी कह रहे उस बेचारे लड़के की कोई नहीं सुन रहा है अगर वो सुन रही है बोल रही है तो बेहोशी झूठी है बेहोश है तो बोले कैसे और बोल रही तो बेहोश कैसी लक्ष्मण जी नहीं जानते तो गए कैसे श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु लक्ष्मण जी आ जाए तब उनसे ही पूछ लेना अब उनकी बात का उत्तर हम कैसे दें? अच्छा ठीक भगवान ने कहा लक्ष्मण जी आ जाएंगे तब पूछेंगे और लक्ष्मण जी पहुंचे सुमित्रा माता के पास उदास थे माता ने लक्ष्मण उदास दिख रहे हो क्या बात है श्री लक्ष्मण जी ने कहा मैया भगवान श्री सीता जी वन को जा रहे सुमित्रा जी वन को हाँ मां मैंने कहा कि मुझे भी साथ ले चलो तो उन्होंने कहा कि यहीं रहकर गुरुजी की पिताजी की माताजी की सेवा करो मां तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता ना गुरु को न पिताजी को न माता को तो बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है हमारे अलावा किसी को नहीं जानते तो जाओ माता जी से आज्ञा ले आओ सो आज्ञा लेने आया हूं आप आज्ञा दें आशीर्वाद दें मैं राम जी की संग सेवा में चला जाऊं सुमित्रा माता की आंखों में प्रेम के आंसू पर अधरों पर मुस्कान लक्ष्मण को हृदय से लगाया लक्ष्मण तुम कितने सरल हो क्या हुआ मां का जब वहां कह आए कि मैं किसी को नहीं जानता तो यहां किससे आज्ञा लेने आए हो? जब वहां कह दिया था कि मैं किसी को नहीं जानता तो यहां आज्ञा किससे लेने आए हो? कौन है लक्ष्मण जी अब सचेत हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि मां बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर मैं ना आता तो प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता उन्होंने कहा कि माता से आज्ञा ले लक्ष्मण जी ने से सुमित्रा जी ने कहा कि उन्होंने मेरा नाम तो नहीं लिया था यही कहा था कि माता से आज्ञा लो आशीर्वाद लो हाँ यही कहा था तो तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं थी फिर माता से आज्ञा आशीर्वाद तो तुम्हें वहीं मिल जाता यहाँ नहीं आना पड़ता कहा क्यों बोले तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है तुम्हारी माँ तो वही है तुम्हारी मा तुम वे पिता राम सब भांति सने श्री सीता राम जी ही तुम्हारे माता पिता है वह देही माता है तुम्हारी और लक्ष्मण तुम बड़ी भूल कर रहे हो वैदेही के पुत्र होकर इस दे को मां मान रहे हो और देही को मां मानोगे तो मां का प्रेम सदा मिलेगा नहीं और अगर वैदेही को मां मान लिया तो मां का प्रेम सदा मिलता रहेगा इसलिए वैदेही के पुत्र रहो तात तो तुम्हारी माँ वैदेही श्री सीता जी तुम्हारी माता है राम जी तुम्हारे पिता हैं यह मां सुमित्रा है जो बालक को और लक्ष्मण जैसे पुत्र ऐसी माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं तात तुम्हारी मातु वैदेही संबंध जोड़े तो ऐसा माता मदालसा अपने पुत्र को पालने में पड़े हुए बालक को आत्मज्ञान का उपदेश देती थी शुद्ध हो सी बुद्ध हो सी निरंजन माता सुमित्रा लक्ष्मण जी से कहती तात तुम्हारी मातु वै दे हे भगवान आजकल तो मैं क्या कहूं एक गांव में एक मैया थी सो गोद में अपने बालक को खिलावे और बालक को दुलुरावे और बार बार कहे कौआ मामा आएगा कौआ मामा आप सोचो ऐसे प्रतापी मामा हो जिस बालक के बालक कितना संस्कारवान बनेगा कौआ मामा चिड़िया मौसी संस्कार सुमित्रा माता ने दिया तात तुम्हारी माँ तो ही हमारे यहां बालकों को बाल्यकाल से ही संस्कार मिलते थे गांव की तो यह दुर्दशा जो हमने आपको सुनाई शहरों का और बुरा हाल है माता गोद में ही नहीं रखती बाल दाई को सौंप दिया जाता है वो बिचारी बालक की सेवा करती है बालक को भूख लगे तो दूध भर दिया बोतल बोतल पकड़ा दी दूर बैठी बैठी देखती है। अब ऐसी कल्पना करे कि मेरा बेटा बड़ा श्रवण कुमार बनेगा आपको भले ही आशा हो हमें तो नहीं है जिस बालक को माता की गोद नहीं मिली माता की छाती का दूध पीने को नहीं मिला है? माता अपने हाथ से जैसे दूध ना पिला सकी खिला ना सकी बोतल बड़ा होकर बोतल का भक्त बनेगा मां का तो हो ही नहीं सकता बचपन से बोतल वैसे तो ये युग ही बोतल युग है बचपन में दूध की बोतल और बड़ा हो जाए कहीं आने जाने लगे तो लोग पूछते हैं ठंडा चलेगा कि गरम और okay भाई गरम नहीं ठंडा तो कौन सी बोतल क्या क्या नाम है पेप्सी और क्या क्या कोका कोला और कौन कौन वो बोतल चलो इस बोतल तक तो गनीमत है एक तीसरी बोतल है उसका तो तल ही अलग है बोतल वो, वो तल है आदमी तल पे रहता ही नहीं है एक आदमी पीकर आ गया रोज आता था तो so, अपने कमरे का दरवाजा ना खोल पाओ ताला ना खोल, ऐसे हिले, नोल वहां एक सिपाही रोज ड्यूटी पर रहता था वहां उसने देखा परिचित था बोले। फिर आ गए आज लाओ हमें देव चाबी तुम्हारे कमरे का ताला खोल दे तो क्या बोला बोला ताला तो हम ही खोले तो सिपाही बोला हम क्या करें बोले ये मकान जरा हिल रहा है इसे पकड़ लोको <laughs> मकान हिलता हुआ लगे बता ये बोतल और जब ज्यादा चढ़ा गए बहुत पीते रहे पता लगा आजकल दिख नहीं रहे कहा बीमार है कहा है अस्पताल में क्या हो रहा बोतल चढ़ रही है बोतल चढ़ाने से शुरू हुए क्या विचित्र जिंदगी हो गई दूध की बोतल से शुरू होती है अस्पताल की बोतल से समाप्त हो जाती है बोतल चढ़ाने से चढ़ने चढ़ाने एक कवि ने कहा जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए जीवन इसलिए श्री राम कथा की आवश्यकता है माता संस्कार देती है तत तुम्हारी मा तुम दे ही तात तुम्हारा तो वह दे तुम्हारी मात का तुम्हारी मातु वै दे आहा तुम्हारी माता वह देही है राम जी पिता है लक्ष्मण एक बात कहू मैं धन्य हो गई पुत्रवती जुवती जगसोई रघुवर भगत जासुत होई, जिसका बेटा भगवान का भक्त हो उस मां का मातृत्व सफल हो गया जननी जने तो भक्त जन कै दाता कैसूर सूर मातृत्व सफल होता है संतान हो तो ऐसे ना हो दो माताएं आपस में बातचीत कर रही थी हो तो बातचीत होती है मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ कोई नहीं करता सब माताएं शांति में बैठ तो एक एक मैया दूसरी से बोली बहन जी तुम्हारे कितने बच्चे हैं वो बोली दो हैं एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है एक अध्यापक है बड़ी सेवा करते हैं हम भगवान ऐसे बेटे सबको तो अच्छी तरह रखते होंगे तुम्हें जब हमारे दो बेटे हमें इतनी अच्छी तरह रखते हैं तुम्हारे छह बेटे क्या करते हैं बोली कुछ ना पूछो नहीं तो बताओ छह बेटे क्या करते हैं बोली तीन सेंट्रल जेल में है तीन फरार हैं पुलिस तो छह ऐसे से दो ही भले माता हो तो सुमित्रा जी जैसी अपुत्र हो तो लक्ष्मण जी की तरह तो सुमित्रा जी ने कहा कि तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई लक्ष्मण जी ने कहा कि मां एक बात पूछू अभी तो आपने कहा कि मेरी मां वैदेही है अब आप कह रही हैं कि तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई तो मेरी मां कौन है आप या श्री जानकी जी अभी आप कह रही थी कि वैदेही तुम्हारी मां है वैदेही के पुत्र होकर देही को मां मान रहे हो और अब आप कह रही हो कि तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई तो मैं बेटा किसका हूं आपका या वैदेही माता का और यह अनोखा प्रश्न था लेकिन इस प्रसंग में जो सुमित्रा माता ने उत्तर दिया उस उत्तर की भावना प्रसंगवश आज मुझे स्मरण हो रहा है हम सबके गौरव श्री राम कथा के अवतार कोटि के यशस्वी कथाकार युग तुलसी पूज्य पंडित श्री राम रामकिंकर उपाध्याय जी महाराज उन्हीं के भावों को हमने भावाभिव्यक्ति अपने टूटे फूटे शब्दों में दी है सचमुच बराबर मुझे लगता है श्री मुख सुनी राम कथा श्री मुख सुनी राम कथा जन राजे सु कचु भाव लहेंगे भक्तन के ढिंग बैठ कबों भाव समेत सुभाव कहेंगे प्रेम सुधार स्वाद को पाए सबे सवे प्रभु भक्ति प्रवाह बहेंगे राम के किंकर आप भये हम रावरे रे किंकर रहेंगे इस प्रसंग में पूज्यपाद महाराज श्री का भाव बड़ा सुंदर भाव एक तो यही कि वैदेही के पुत्र होकर देही को मां मान रहे हो और दूसरी बात बड़ी हृदय द्रावक बात है सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण तुम यही पूछ रहे हो ना कि मैं वैदेही जी का बेटा हूं या आपका एक बात कहूं हां इसे ऐसे समझो कि किसी ग्वाले के घर कोई दूध खरीदने के लिए आया ग्वाला दूध विक्रेता था खरीदने वाला आया तो ग्वाला किसी काम में व्यस्त था उसने अपने बेटे से कहा कि इन्हें दूध दे दो तो ग्वाले के बेटे ने पूछा कि पिताजी दूध तो बाल्टी में भी रखा है लोटे में भी रखा है तो इन्हें बाल्टी का दूध दू कि लोटे का आप कल्पना करो ग्वाले के यहां कोई दूध खरीदने आया और ग्वाले ने अपने बेटे से कहा कि इन्हें दूध दे दो तो बेटा पूछता है कि बाल्टी का दूध दूं कि लोटे का अब आप ही बताओ दूध बाल्टी का है कि लोटे का दूध ना बाल्टी का है ना लोटे का दूध तो गाय का है दूध तो गाय का है लेकिन फिर बाल्टी का दूध क्यों बोलते हैं लोटे का दूध क्यों बोलते हैं क्योंकि उस पात्र में रख दिया गया है सुमित्रा माता ने कहा लक्ष्मण इसी तरह पुत्र तो तुम श्री सीता जी के ही हो लेकिन इस पात्र में रख दिए गए हो इसलिए मेरा नाम भी तुम्हारे साथ जुड़ गया बोली मां सुमित्रा सुनो लाड़ ले महाराज श्री के भाव को पद्य वद्य किया बोली मां सुमित्रा सुनो लाड़ ले लखनऊ मेरा तो तुमसे बस देह का ही नाता है जैसे जिस पात्र में रखते राजेश वस्तु वस्तु संग पात्र का भी नाम जुड़ जाता है जाओ बन सेवा का सदभाव लिए मानस में कहते हुए माता का कंठ भर आता है करना मत याद मुझे मेरी सौगंध तुझे जानना श्री राम पिता जानकी जी माता है सुमित्रा माता ने विदा किया लक्ष्मण अवश्य जाओ आज मैं धन्य हो गई तुम्हारे जैसा बेटा पाकर तुम मुझे भूल जाना कि मैं तुम्हारी मां हूं ताकि तुम्हारा मन सीताराम जी में ही लगे लेकिन मैं याद करूंगी कि तुम मेरे पुत्र हो ताकि तुम्हारे बहाने मेरा मन बार बार सीताराम तक पहुंचता रहे लेकिन एक बात बताओ लक्ष्मण क्यों श्री सीताराम जी बन जा क्यों रहे बस जो इतना सुना लक्ष्मण जी की भों टेढ़ी हो गई नेत्रों में लालिमा छा गई ओंठ फड़कने लगे कहने लगे मां यह सब कह माता की वजह से हुआ मंथरा ने भड़काया और कई माता ने बन भेजा सब उनकी वजह से लेकिन ऐसे क्षण में भी सुमित्रा जी मुस्कुराने लगे सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हें कुछ पता है नहीं हो नाराज होते हो कैकई जी के कारण राम जी बन को नहीं जा रहे हैं मंथरा के कारण भी नहीं जा रहे नहीं असली कारण मुझे पता है और केवल वही कारण है दूसरा कोई कारण नहीं न कैके जी के कारण जा रहे हैं न मंत्रा के कारण जा रहे हैं न कोई परिस्थिति बिगड़ गई इसलिए जा रहे फिर सुमित्रा माता ने कहा लक्ष्मण सोचने का ढंग बदलो राम जी के बन जाने का केवल एक कारण है और तुम इसी को स्वीकार करो कौन सा तुम रही भाग राम बन जा छूना सुमित्रा जी कहती लक्ष्मण क्यों ये सोचते हो गए उनकी वजह से और इनकी वजह से तुम तो ये सोचो कि हमारे भाग्य से राम जी बन को जा रहे हैं ताकि हमें सेवा का अवसर मिले यही सोचो दूसरा कोई कारण है ही नहीं सोचो तो तब जब कारण हो तुम्हारे भाग राम बन जा दूसर हेतु तात कछु नाही लेकिन एक काम करना क्या भगवान की सेवा कर रहे हां मां सेवा करूं अच्छा तो राग रोष ईर्षा मद मोहू जन सपने हूं इनके बस हो कसौटी है इसीलिए लक्ष्मण जी का अद्भुत त्याग है अद्भुत माने का राग द्वेष, द्वेशर्षा मद मोह इनके बस में स्वप्न में भी मत होना अब यहां राग का नाम लिया रोष का नाम लिया मद का नाम लिया मोह का नाम लिया ईर्षा का लिया पर मर्यादा देखो सूर घने रे फिने कन मांगत पे पद सूर सो स्वाद कहाँ है करताल मंजीर बजावती हैं मीरा मतवारी सी याद कहाँ है सियराम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सरसी मरियाद कहाँ है और सिया राम नरसिंह बसे प्रति में पर काढ़े को प्रहलाद कहाँ है मर्यादा तुलसी राशि की माँ समझा रही बेटे को इसलिए राग रोस ईर्षा मदमोह का नाम लिया पर काम का नाम नहीं लिया ये मर्यादा मां बेटे को उपदेश दे रही इसलिए आगे संकेत कर दिया सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम बचन करे ये राग रोष ईर्षा मधमोस स्वप्न में भी नहीं आने चाहिए तुम्हारे मन में सपने में भी कितनी बड़ी कसौटी है सपने में अच्छा एक बात है जागृत अवस्था में तो आदमी क्रोध मत करना तो आ भी रहा तो रोके रह रहेगा नहीं नहीं ये बात अलग है कि संयम खो जाए तो फिर ये चार बालक थे तरुण हो गए तो उनके सगाई संबंध वाले आए देखने देखने में बड़े सुंदर थे तो लोग बड़े खुश हुए पर वो बोलने में तुतलाते थे कह दिया तो बोलना नहीं कोई तो एक ने कहा उस बालक को देख के भाई बालक तो बड़ा सुंदर है तो वो क्या बोला बालक भूल गया तुतलाते प्रशंसा सुनी अच्छा प्रशंसा सुन के आदमी अपनी कमजोरी भूल ही जाता है कमी भूल जाता है तो जैसे ही कहा कि बड़ा सुंदर है तो तुतला के बोला अभी क्या देख तंदन मंदन लगाएं, तब देखना अब अभी क्या चंदन लगाए तो दूसरा बोला उसको डांट कर ने ने कही थी रहना। सो, सो तीसरे ने कहा कि तुम क्यों बोल गए करना उसको नाराज हुआ तो चौथा क्या बोला तब के तब बोल गए तब के तब बोल गए भूल ही गया कि हमें बोलना नहीं था ऐसे ही हम भूल जाते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना था हम भूल जाते हैं कि हमें ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी पर कह जाते हैं, बाद में हो जाता है फिर कहते सॉरी यार हो तो गया, क्या बताए हो जाता है तो जब जागृत में इतना संयम कठिन है तो स्वप्न में कितना कठिन होगा जो बेचारी दिन में क्रोध नहीं करते या कर नहीं पाते वे सपने में जरूर करते क्योंकि सपने में बुद्धि का अंकुश रहता नहीं है इसलिए कई सोने वालों को दांत कटकटाते हैं एक आदमी कपड़े की दुकान थी सो उसकी दुकान नहीं चलती तो सपने में कपड़े बेचता था सपने में। और सपने में में और एक कथा में आ गया सो उसको तो आदत थी कथा में आके सो गया सो गया तो उसे लगे दुकान पे कपड़ा खरीदने वाला आया अब कथा हो रही और वो कपड़े भी उचरा सपने में तब तक बोला ग्राहक आया कि पांच रुपए मीटर कपड़ा है खरीदना हो तो खरीदो ग्राहक से कहा ग्राहक बोला साढ़े चार रुपए मीटर दो तो लें अरे बोले नहीं देंगे तो चल दिया चल दिया सो लगा ग्राहक जा रहा है सपना देख रहे कथा हम बैठ कर बोले क्या ले जा साढ़े चार में दो ही हाथ पसार आगे वाले भक्त को कुर्ता दीन हो फाड़ आगे जो भक्त फटो कुर्ते ही फर से फाड़ दिया उसका कुर्ता फटा तुम तो भाई क्या करते हो कथा सुनते हो को कुर्ता फाड़ते हो और बोले हमारा ग्राहक चला जाता तो तो बोले यहाँ ग्राहक कहा कथा में बैठो बैठे हम यही भूल गए कि हम कथा में बैठे की दुकान में देखो कथा में भी सो गया तो दुकान तो बंद हो गए सपने में दुकान खुल गई तो स्वप्न में आदमी के मन में राग ना आए रोश ना आए ईर्षा मधमोही कितनी कठिन बात सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण यही कसौटी है लक्ष्मण जी ने कहा कि एक बात है क्या माँ यह तो बहुत कठिन है सुमित्रा जी ने कहा अगर ये कठिन है तो राम जी की सेवा भी कठिन है लेकिन लक्ष्मण जी तुरंत माता के चरणों में हाथ रखकर बोले माँ मैं आपके चरणों की सौगंध करके कहता हूं ये विकार मेरे मन में स्वप्न में भी नहीं आएंगे अच्छा स्वप्न में नहीं आएंगे कसौटी बड़ी है इतनी जल्दी फैसला कैसे कर लिया लक्ष्मण जी ने कहा बड़ी कसौटी के लिए सरल उपाय मिल गया क्या मैं आपके चरणों की सौगंत करके कहता हूं जब तक श्री राम जी की सेवा में रहूंगा कभी सोउंगा ही नहीं और जब सोऊंगा ही नहीं तो सपना कैसे आएगा और सपना ही नहीं आएगा तो विकार कैसे आएंगे इसलिए सदा जागृत रहूंगा और जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मां, मैं राम जी की सेवा में कभी सोऊंगा नहीं माता सुमित्रा के नेत्र निर्जर हो गए आंसू बरसने लगे लक्ष्मण को हृदय से लगाया माथे पर हाथ रखा श्री सीता राम जी के चरणों में तुम्हारी प्रीति हो और कहा कि यह तो आशीर्वाद है पर उपदेश यही यह यही तामते राम से सुख पावही लक्ष्मण तुम अपने सुख के लिए नहीं श्री सीता राम जी के सुख के लिए बन जा रहे हो यह याद रखना और सुनो जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग जाना तो परंतु मेरे दूध को ल जाना जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग जाना तो परंतु मेरे दूध को ला मत सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही और दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना माता पिता जानना सदैव सी राघव को भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत दे देना भले ही प्राण लेकिन राजेश पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत राम को पीठ दिखा के मुझे मुख मत दिखाना मत। सुमित्रा माता ने आशीर्वाद दिया लक्ष्मण जी लौट कर आए श्री राघवेंद्र तो प्रतीक्षा कर रहे थे राम जी ने कहा कहो लक्ष्मण माताजी से आज्ञा ले आए लक्ष्मण जी ने सोचा पहली तो भूल हो ही गई दूसरी काहे को करें लक्ष्मण जी बोले हम गए नहीं थे माता से आज्ञा ले गए ही नहीं थे नहीं गए थे ना, तो कहां गए थे प्रभु बड़ी कठिनाई में पड़ गए हम, कैसे हमने आपसे कहा नहीं था कि हम किसी को नहीं जानते ना गुरुजी को ना पिताजी को ना माताजी को कहा था किसी को नहीं जानते हां कहा तो था और आपने कह दिया कि माताजी से आज्ञा ले आओ और हम जानते नहीं थे तो फिर कहाँ गए थे नहीं जानते थे लक्ष्मण जी बोले माताजी से आज्ञा लेने थोड़े ही गए थे जानते ही नहीं थे फिर आज्ञा तो अब लेंगे अभी तो जानने गए थे कि मेरी माँ कौन है ये माँ के पास नहीं गए थे माँ का पता पाने के लिए गए थे वहाँ गए तो पता लग गया था तो तुम्हारी माँ तो गए और ऐसा कह के लक्ष्मण जी ने माता जानकी जी के चरणों में से रख दिया सीता माता के प्रेमाश्र भर आए हाथ माथे पर आ गया लक्ष्मण जी धन्य हो गए और माता ने इस संबंध को निभाया जब वन में प्रभु जाते हैं तो श्री सीता जी को प्यास लगी पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दगमे डगद्वे झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा धरो फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक के पिय पर्ण कुटी करी हो किये तिय की तो है। तीकी लखी आतुर पिय की अखियां अतिचारु चार चली जल ज्वै जनक नरेंद्र नंदिनी जानकी माता के ओष्ठ सूख रहे थे भगवान ने लक्ष्मण जी को संकेत किया श्री लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए श्री जानकी जी बोली बोली मिथलेश दुलारी प्रभु जी थारे रहो गए लखन लैन बन बारी प्रभु जी थारे रहो आप प्रतीक्षा कर दें <coughs> बटकी शीतल छह निकट अति तरह परिखो पल चारी प्रभु जी थे रहो अच्छा प्रभु ने कहा हम बैठ जाए बटवृक्ष की छाया में हाँ श्री किशोरी जी कहते हैं हमें सेवा का मौका मिलेगा श्रम कन पोछी ज्ञान की माता ने कहा श्रम कन पहछी निरखी मुख पंकज अचरासों करी हो बारी प्रभु जी थानू जल ले आ वही, लखन तो लही हो चरनामृत चरण पखारी प्रभु जी थाणे लहो सुन राजेश सियाजू के राजू प्रभु अवध बिहारी बिहार श्री जानकी माता ने कहा प्रभु प्रतीक्षा कर ले राम जी ने कहा आ जाएंगे लक्ष्मण हम लोग चलते धीरे धीरे आ जाएंगे सीता जी बोली नहीं जल को गए लखनऊ हे लरिका लक्ष्मण जी बालक राम जी ने कहा कि अयोध्या जी में तो आप कह रही थी प्राणनाथ प्रिय देवर साथा वीर धुरीण धरे धनुभा कि हे प्राणनाथ आप हैं और हमारे संग हमारे देवर हैं जो वीर धुरीण धरे धुर धनुर्धर प्रतापी वीरवर हैं आप कह रही है। लखन हैं लरिका श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु यह बात मैंने पहले कही थी कि लक्ष्मण मेरे देवर धनुर्धर प्रतापी वीर हैं लेकिन अब क्यों कह रही लखन हैं ललिका श्री सीता जी ने कहा कि पहले मैं लक्ष्मण जी को धनुर्धर प्रतापी वीर वर के रूप में देखती थी ऐसे प्रतापी देवर के रूप में देखती थी लेकिन लरिका कब से लगे बोले जब से सुमित्रा माता ने कह दिया तात तुम्हारी मातु वै पिता राम सब भांति स्नेही तब से मुझे लक्ष्मण बालक दिखाई देने लगे लखन हैं लरिका परिखो पिए छह घरी कहे ठाड़े आ लक्ष्मण जी के बिना भगवान भी नहीं रह सकते हैं और श्री सीता माता का ऐसा वात्सल्य ऐसा दुलार कि और तो सब कहते हैं कि भगवान आ रहे हैं प्रतीक्षा करो भगवान आ रहे हैं प्रतीक्षा करो लेकिन सीता माता भगवान से कहती हैं हमारे पुत्र लक्ष्मण आ रहे हैं आप प्रतीक्षा करो उनकी प्रतीक्षा करो और जिनकी जो भगवान की प्रतीक्षा करते हो दर्शन के लिए वे परम सौभाग्यशाली हैं पर उनके सौभाग्य का क्या कहना जिनके आगमन की प्रतीक्षा भगवान करते हों सीता माता करती हों तो श्री सीता राम जी जिनकी प्रतीक्षा करते हों तुलसीदास जी कहते हैं हम और क्या कह सकते उनकी वंदना ही कर सकते हैं बंदों लक्ष्मान लक्ष्मी पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदा रघुपति की रति निमल पता दंड समान भयम जस जाता शेष सहेस्त्र जो अब भूमि भयकार सदासानु भूल कृपा सौ मित्र पुन बंदौन जी पद जल जाता जय श राम है Jai Sri Ram, Jai Sri Ram, Jai Sri Ram, Jai Sri Ram, Jai Sri Ram, Jai Sri Ram. Jai Shri Ram Jai Jai Shri Ram Jai Shri Ram Jai Jai Shri Ram Jai Shri Ram Jai भगवान की है। सब संतन की है सब भक्तन की है जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश नमः पार्वती पते हर हर महा